पातंजल योग सूत्र चतुर्थाध्याय कैवल्य पाद जन्म औषधि मंत्र तपह समाधिजाह सिद्ध यहाँ जन्म औषधि मंत्र तपस्या और समाधि से प्राप्त होती है कभी कभी मनुष्य में प्राप्त सिद्धि या शक्ति को लेकर जन्म ग्रहण करता है इस बार वह मानो उनके फल का भोग करने के लिए ही जन्म लेता है सांख्य दर्शन के महान जनक कपिल के बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से ही सिद्ध थे सिद्ध शब्द का अर्थ है जो कृतकार्य हो चुके हैं योगी दावा करते हैं कि रसायन विद्या अर्थात औषधि आदि के द्वारा ये सब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तुम सभी जानते हो कि रसायन विद्या का प्रारंभ आलकेमी के रूप में हुआ आलकेमी तांबा आदि कम कीमत वाली धातुओं से सोना चांदी आदि बनाने की विद्या पहले यूरोप में गुप्त रूप से इस विद्या का बहुत प्रचार था मनुष्य पारसमरी फिलॉसफर्स स्टोन संजनी अमृत आदि का अन्वेषण करते थे भारत में रसायन नामक एक संप्रदाय था उसका यह मत था कि सूक्ष्म तत्व प्रियता ज्ञान आध्यात्मिकता धर्म ये सब सत्य अच्छे अवश्य हैं पर शरीर ही वह यंत्र है जिससे उन्हें प्राप्त किया जा सकता है यदि बीच बीच में शरीर भग्न अर्थात मृत्युग्रस्त होता रहे तो उससे उस चरम लक्ष्य पर पहुँचने में काफी अधिक समय लग जाएगा मान लो कोई मनुष्य योगाभ्यास करने का या आध्यात्मिक होने का इच्छुक है अधिक दूर उन्नति करने के पहले ही मान लो उसकी मृत्यु हो गई तब उसने और एक देह लेकर फिर से साधना करने शुरू की कुछ समय बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई इस प्रकार बारम्बार मरने और जन्म लेने से तो उसका काफ़ी समय नष्ट हो गया अब यदि शरीर को इतना स्थबल और निर्दोष बनाया जा सके कि उसके जन्म और मृत्यु बिल्कुल बंद हो जाए तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उतना ही अधिक समय मिल सकेगा इसीलिए ये रसायन संप्रदाय वाले कहते हैं कि पहले शरीर को सबल बनाओ उनका दावा है कि शरीर को अमर बनाया जा सकता है उनका अभिप्राय यह है कि यदि मन ही शरीर का गठन करने वाला हो और यह यदि सत्य हो कि प्रत्येक व्यक्ति का मन उस अनंत शक्ति के प्रकाश का एक एक विशेष मार्ग मात्र हो तो ऐसे प्रत्येक मार्ग के लिए बाहर से इच्छानुसार शक्ति संग्रह करने की कोई निर्दिष्ट थीमा नहीं हो सकती अतः हम सदा के लिए इस शरीर को क्यों रख सकेंगे ना रख सकेंगे हम जितने शरीर धारण करते हैं उन सब का गठन हमें ही करना पड़ता है जो ज्योही इस शरीर का पतन होगा जो तो ही फिर से हमें एक और शरीर गढ़ना पड़ेगा